द्रम कर्णे सुनवाम देवा भद्रं पश्येक्ष स्थिरंगेषुवा अथर्पदीय मंडुक कारिका अद्वैत प्रकरण के छत्तीसवें कार्य का तक उस विचार हुआ जिसमें कहा था एक अवस्था में जब साधक पहुंच जाता है अपने को इस भाव में प्राप्त करता है अजम अनिद्रम अश्वपनम, अनामकम अरूपकम ऐसा मानता है तो अपने को अजन्मा मानता है अजम अनिद्रम अस्वप्नम अनामकम अरूपकम सकृत विभातम उतर तो अजन्मा मानता है अपने को शरीर के कारण से जन्म मान रहा था तो शरीर भाव से ऊपर हो गया अपने को अजन्मा वस्त करता है अजन्मा अनिद्रम कारण रहित समझता है अज्ञान रहित निद्रा कारण का नाम है और अनामकम अरूपकम नाम रूप से रहित अस्वप्नम कहा का कार्य रहित समझता है कार्य कारण भाव से अतिरिक्त समझता अपने को और अजन्मा समझता है नाम रूप से रहित देवदत्त यज्ञ नाम से रहित मानता है। आत्मा का कोई नाम नहीं होता केवल तो स्वरूप है चेतन स्वरूप है ऐसा समझता सकृत विभात एक ही बार उदय होगा समझता या एक बार उदय कैसे होगा अनादि नित्य है नित्य प्रकाश स्वरूप आत्मा है उस स्थिति में सकृत विभाग पद का क्या है वो जो अज्ञान के वजह से कहा गया अनादि अज्ञान नाश होने पर प्रकाशित होता है सूर्य है बादल से ढका हुआ है, तो इतना नहीं हो पाया उस अज्ञान की अपेक्षा करके सक्रिय व्यवतान कहा किंतु तो यद्यपि यह है नित्य है नोपचार कथम जना उस स्थिति में जब व्यक्ति पहुंच जाता है कोई कर्तव्य नहीं रहेगा उसके उस स्थिति में जब तक नहीं होगा वर्णा संत कर्तव्य होगा उस स्थिति में जब व्यक्ति पहुंचा हुआ है सबको बाध करके उसमें पहुंचा है वहां कोई कर्तव्य शेष नहीं है कश्य कार्य में निका होगा ये कहा था आगे कहना चाहते हैं विद्वान एवं ब्रह्म ये अंगीकृत पूर्वक कार्य का में सिद्ध किया है कि व्यक्ता होगा विद्वान होगा वही ब्रह्म है इसे सिद्ध किया था अजम अनिद्रम अस्वप्नम अनामकम अरूपगम सकृत विभाग आदि पद के द्वारा विद्वान को ब्रह्म भाव में पहुंचा हुआ विद्वान भी कर थी। की थी विवेकियों विद्वान एवं ब्रह्म अंगीकृत विद्वान ब्रह्म है स्वीकार करके प्रकृतम ब्रह्म पुलिंगत्व यहां पर वह ब्रह्म का प्रकरण है किन्तु विद्वान को ही ब्रह्म मानकर के पुलिंग में यहां प्रयोग करने जा रहे हैं ब्रह्म शब्द न पूछ सक है किंतु तो यहाँ पुलिंग में प्रयोग करते हैं वो विवेकी व्यक्ति को दृष्टि से लिया गया उसे अभिन्न है ब्रह्मा, तो वो व्यक्ति के तरफ पुरुष के तरफ से लेकर के पुलिंग में प्रयोग करते हैं ये काम चाहते हैं मंत्र है एक कारिका है सर्वाभिलाप विगत सर्व चिंता समुथित सुप्रसांत हर सक्रिय ज्योति समाधि रजलोभ भय हर सर्व विलाप विगत हर सर्व चिंता समुद्र तथा सुप्रसांत हर सक्रिय ज्योति समाधि रजलोभ भय हर सर्व अविलाप विगत हर अविलाप्य ते अभिलाप घाय प्रत्यय है अभिपूर्वक लप धातु से घाय करके अभिलाप बनाया हुआ है तो यहां पर अभिलाप शब्द में घाय प्रत्यय क्या है करण कारक में है जिसके द्वारा बोला जाता है शब्द उच्चारण किया जाता है वो अभिलाप शब्द से है संपूर्ण जितने भी शब्द उच्चारण करने का साधन उन्हें बाघ इंद्रिया अभिलाप शब्द से बाघ इंद्रिया को दिया गया बाह्य इंद्रिय से रहित है कहते हैं सर्वा सर्वाभिलागत विगत हो गए सारे अभिलाप तो हम बाह्य इंद्रिय से सभी इंद्रियों का उपलक्षण है बाह्य इंद्रिय पूरे के उपलक्षण है कोई वहां पर इंद्रिय नहीं है ये बोलना चाहते हैं बाह्य इंद्रिय रहित है, है सर्वा सर्वाभिलाप विगत यह आता है यहाँ अभिलाप शब्द से बाघ इंद्रिय लेना है अधिकरण कारक में भय दिखाया हुआ है लब से लप व्यक्ता याची लब पष्ट बोलने अर्थ होता है तो वो स्पष्ट बोलने वाली जो बाघ इंद्रिय है जो शब्द उच्चारण करती है उसके अभिलाप शब्द से कहा गया है तो ये संपूर्ण इंद्रिय से रहित है बाह्य इंद्रियों से रहित है वो आत्मा ये बोलना चाहते है। वह विवेकी व्यक्ति उस में ऐसा हो जाता है ब्रह्म से अभिन्न है इंद्रिया रहित हो जाता है अभी इंद्रिया सहित हुआ यह विवेक दशा नहीं विवेक काल में इंद्रिय रहित हो जाता है ऊपर की स्थिति में है और सर्व चिंता समुथित सारी चिंताओं से भी रहित हो, हो जाता है ऊपर उठा हुआ होता है हमारे अंतकरण वृत्ति से भी रहित हो जाता है अंतकरण शून्य है उस काल में ना न बहिर इंद्रिया है न अंतर इंद्रिया है दोनों इंद्रियों से रहित हो जाता है न बाह्यकरण है ना अंतकरण है ऐसी स्थिति में ऊपर उठा हुआ है सुप्रशांत अत्यंत शांत हो जाता है उस काल जब इंद्रिया लग जाती तो उथल पुथल आ जाता है जागृत स्वप्न में है सारे उथल पुथल उस काल में अति होता है, अत्यंत शांत हो जाता है सक्रित ज्योति एक ही बार उदय होने वाला वही सक्रिय ज्योति नित्य प्रकाश स्वरूप अपने को घोषित करता है समाधि सम्यक आधी अश्विन सर्वमिति समाधि यहाँ समाधि शब्द आता है। सारे के सारे जिसमें आश्रित है द्वैत वर्ग उस आत्मा में कल्पित है जैसे रजू में भाषने वाला जितने भी होते हैं रजू में आश्रित होता है उसी प्रकार संपूर्ण विश्व द्वैध दोई, विश्व जिसमें आश्रित है चराचर्य जगत स्म आश्रित है उसको कहते समाधि तो समाधि रूप हो जाता है यानी सबका अधिष्ठान रूप हो जाता है समाधि अचल क्रिया शून्य हो जाता है उस काल में क्रिया नहीं अभी शरीरादि है इंद्रिया है तो क्रिया हो रही है शरीरादि आदि विशिष्ट तथा भी क्रिया होती है उपाधि काल में क्रिया है अपने स्वरूप में कोई क्रिया नहीं अचलह चलनादि क्रिया से रहित हो जाता है अभय उस काल में भय भी नहीं होगा जब द्वितीय भयम भगती जब दूसरा हो तो उसे भय होता है दूसरा नहीं उसका अकेला अपने स्वरूप ही है भय रही तो जाता है इसका फल ऐसा है कहा है। से तात्पर्य महा इस कार्य के तात्पर्य बताते हैं बहिभाषिकार क्या बोलते हैं अनाम इत्यादि कहा अनामकत्वादि सिद्ध है हेतु महा पूर्व कार्य में कहा था अनामकम अरूपकम अजम अनिद्रम अस्वप्नम अनामकम अरूपकम सकृत ये कहा था सकृत विभातम नोपचारक ये कहा था तो उसको जो कहा था कहते अनामकत्वादि अनामकत्वादी उक्तार्थ पूर्व में जो कहा उतार्थ है पूर्वकारिका के अर्थ की सिद्धि के लिए हेतु महा इसमें हेतु बताते हैं जो अनामक आदि कैसे हो उसके लिए कारण बता रहे हैं अनामक आदि क्यों होता है और बोलने की बाणी नहीं है सोचने की मन नहीं है इसलिए अनामक अरूप हो जाता है ये बोलना चाह रहे यह हेतु वाक्य है पूर्व कार्य हेतु है ये का अच्छा। ये बताया अभिलप्यते इति अभिलाप कारक में या घय प्रत्यय है ये अभिलाप शब्द में लभ धातु से कर्ण कार्य जिसके द्वारा बोला जाता है वो है अभिलाप घय प्रत्यय हुआ है लब धातु से अभिलप्यते इति अभिलाप इसके द्वारा बोला जाता है शब्द उच्चारण किया जाता है इसलिए इसको अभिलाप कहते हैं बाणी बाघ इंद्रियो को शब्द को नहीं बाघ इंद्रियो को अभिलाप कहते नहीं थी अभिलाप करण हम अभिलाप शब्द करते बाघ रूपी कारण, इंद्रिया इंद्रिय है बाघ इंद्रिय सर्व प्रकार से अभिधान से सर्व प्रकार से संपूर्ण जितने भी शब्द उच्चारण अभिधान होता है शब्द है शब्द उच्चारण करने के लिए जो करण था बाघ इंद्रिय थे वह तस्माद उस बाघ इंद्र से रहित है सारे शब्द उच्चारण करने के साधन से रहित होता है आत्मा में कोई शब्द उच्चारण करने पाता ये तो शरीर विशिष्ट होता है इंद्रियां लग जाती है तो शब्द उच्चारण करना होगा होता है ठीक है अभिलप कने नहीं अभिलातु से घय प्रत्यय किया हुआ करण कारक में बाघ करण हम अभिलाप शब्द बाघ इंद्रिय है वो सर्व प्रकार से जितने भी प्रकार के कथन होता है शब्द उच्चारण होता है उससे अतिरिक्त है, है। तस्माद् विदान जितने भी प्रकार के उच्चारण होने वाला है उससे विगत है आत्मा बाघ इंद्रिय नहीं है वहां कहते हैं बाघअत्र उपलक्षणार्थ बाघ जो कहा उपलक्षण के लिए है अन्य इंद्रियों के लिए भी उपलक्षण है बाह्य कारण जितने भी है दसों इंद्रियों के लिए है कहते हैं अत्र मान बाघ अत्र उपलक्षणार्थ बाघ यहाँ उपलक्षण के लिए है बाघ शब्द स्त्रीलिंग में है इसलिए लक्षणार्था बोल दिया सर्व बाह्य करण वर्जित इतना कर्णा वर्जित तो होगा मात्रा ज्यादा है सर्व सर्वकर्ण बाह्य सर्व बाह्य कर्ण वर्जित इतना बाह्य कारण से रहित है वाद बाह्यकरण कोई भी नहीं है बाह्य इंद्र रहित तो है तथा सर्वचिंता समुद्धिता उसी प्रकार संपूर्ण चिंता, चिंता से भी ऊपर उठा हुआ है जब मन होता है तो चिंता होती है उस काल में मन नहीं है चिंता भी नहीं सर्वचिता समुद्धिता सारी चिंताओं से भी ऊपर उठा हुआ है कहते चिंतित अनया ये चिंता बुद्धि या चिंता बुद्धि है जिसके द्वारा चिंतन किया जाता है सोचा जाता है उसको कहते है चिंता यहाँ पर चिंत ग्या चिंता धातु से घय किया है चिंता बनाया अंक प्रत्यय किया सिद्ध विधा दिव्य अंक जिसके द्वारा चिंतन किया जाता है उसको कहा चिंता या बुद्धि बुद्धि को चिंता कहा मानी बुद्धि माने अंतकरण तस्या समुथित उससे निकला हुआ है तस्या माने पंचम उससे ऊपर उठा हुआ है बुद्धि भी नहीं उसका समुथित माने अंतकरण वर्जित इत्य बाघ शब्द से बाह्यकरण वर्जित है और यहाँ चिंता शब्द से अंतकरण वर्जित है बात में न है न बाह्य इंद्रिया है है। क्यों तो कहते हैं अप्राण यमुना है शुभ्री श्रुति ऐसे कहा है प्राण रहित है मान इंद्रिया रहित है और मन रहित है कहा श्रुति ने कहा अप्राणा शुभ्र यक्षरात पर मुंडक में कहा हुआ है प्राण रहित है मन रहित है ऐसे कहा प्राण माने होता है इंद्रियां प्राणा भी बधेरे ऐसा आया है प्राण माने ये इंद्रिया इंद्रिया रहित है और मन रहित है मने अंधकरण रहित है अपराण मैं बाह्य करना रहित है अमना अंत करना रहित है ऐसे राजस्थिति में कहा एक नंबर टिप्पणी ये तत्पूर्वत्र त्यागपदे न जन्मादिष्भावंगा राहित्य राहित्य बोधन है न स्थलोपाधि राहित्य मगोधित क्या इसके जो अपराण ये मना शुक्र जो कार्य मंत्र आया है उसके पहले त्याग सब्दस्य आया है त्याग नहीं के अभिप्त तो मानस इत्यादि कुछ आया है ये तत्पूर्वत्र त्यागपद है ना पद के द्वारा ये जो मंत्र जहाँ दिया मुंडक का उसके पहले त्याग पद के द्वारा जन्मादिषभाव राहित्य बोधन है ना स्थूलोपाधि राहित्य अवधि उसके पहले बोधन कर चुके हैं मुंडको परिसर में त्याग शब्द के द्वारा जन्मादि थ रहित दिखाया हुआ जन्मादि सदभाविक से रहित दिखा करके फूल उपाधि का रहित बता दिया है अच्छा अवोधिया अप्रण इदिना चाह सूक्ष्म ये जो अप्राण शब्द के द्वारा सूक्ष्म शरीर मान इंद्रियों का निषेध किया है सूक्ष्म का निषेध है द्वारा कारण शरीर से रहित मान स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीर से रहित है ऐसा मुंडक में दिखाया है <coughs> ये कहाणराहित्यम यम पदार्थ शोधन अकारि कहते इसके द्वारा क्या सिद्ध किया एक कारिका उस मुंडक के आधार पर बोल रहे हैं मुंडकोपनिषद के आधार पर एक कारिका बोला गया है तो इससे क्या सिद्ध हुआ तोम पदार्थ का शोधन हो गया तब तो तुम में आया हुआ जो महावाग्य तोम पदार्थ है ये भी तोम पदार्थ कैसा थूल शरीर रहता है सूक्ष्म शरीर रहता है कारण शरीर रहता है शोधन हो गया ये कार्य अक्षरात्परता पर आने कारण राहित कारण शरीर इतने के द्वारा कोम पदार्थ शोधन अकार पदार्थ का शोधन किया गया इसे यदि विज्ञानियों को ऐसा जानना चाहिए ऐसा कहा <coughs> अक्षरापदा पर हो गया आगे ये सर्व विशेष वर्जितः अतः सुख शांत सारे विशेष नहीं है न स्थल है न सूक्ष्म है न कारण है कोई विशेष नहीं है बाह्य इंद्रिया भी नहीं अंत इंद्रिया में अंतकरण भी नहीं करण में विशेष काम को कोई चीज नहीं रहा नाम रूप से रहता है पूर्व में कहा था सब सबने से क्या होगा तो सर्व विशेष वर्जित है कोई विशेष नहीं है तो नाम से नहीं बोला जाता चिंतन में नहीं आता इत्यादि है आता सुप है इसलिए अत्यंत शांत है सुप बहुत शांत है हलचल में है दो नंबर की टिप्पणी सर्वविक्षेप रहता जो तो नाम रूप आदि लग जाते तो विक्षेप सवार हो जाता है नाम रूप से रही तो आत्मा उस अवस्था में पहुंचने पर कोई विक्षेप नहीं होता सर्व विक्षेप रही तो ऐसा कहा? अगर सकृत ज्योति कहते हैं सकृत ज्योति है कार्य का उसका अर्थ करते हैं सदैव ज्योति यहां निरंतर ज्योति एक ही बार ज्योति नहीं और सकृत शब्द का प्रयोग इसलिए हुआ है उस सदा प्रकाश होने पर भी अप्रकाशित होकर के बैठा होगा था अज्ञान के कारण से जैसे सूर्य स्वयं प्रकाश है प्रकाश होने पर भी बादल से ढक जाता है तो दिखाई नहीं पड़ता प्रकाश का अनुभव नहीं होता बादल हटने पर उदय हो गया बोलते हैं ठीक इसी प्रकार ज्ञान के लिए सकृत ज्योति कहा वास्तव में वो नीति ज्योति है यह तो सकृत ज्योति का अर्थ करते हैं सदैव ज्योति निरंतर प्रकाश स्वरूप ही हो कभी प्रकाश हो कभी न हो ऐसा नहीं है प्रकाश स्वरूप है आत्मचैतन स्वरूप आत्मचैतन स्वरूप से निरंतर प्रकाश रूपी है ऐसा है समाधि निमित्त प्रज्ञा अवगम्यवाद कहते हैं समाधि निमित्तक जो प्रज्ञा है उसके द्वारा जाना जाता है तीन नंबर की टिप्पणी कहते हैं समाधि माने एकाग्र एकाग्र निमित्तक जो प्रज्ञा होगी एकाग्रता लाने वाली जो बुद्धि होगी उसके द्वारा समझा जाता है बुद्धिग्राह्यम अत्येंद्रियम है ना माने शुद्ध अंतकरण बनाएंगे तो उसके द्वारा प्रतिफलित तो होकर जाना जाता है बुद्धिग्राह्य भी कहा और अत्य कहा है इंद्रिय के विषय भी नहीं बोलते हैं बुद्धिग्रह माने मलिन अंतकरण में वृत्ति नहीं बनने वाली है शुद्ध अंतकरण में वृत्ति बनने वाली है समाधि यते अश्विन समाधि अथवा दूसरा भी करना जिसमें सारे के सारे एकत्रित हो जाते हैं उसको समाधि करना समाधि यते अश्विन समपूर्वक धा धातु से की प्रत्यय किया है अधिकरण कार्य अकृत कार्य के संज्याम सूत्र के अधिकार में उपसर्गे भोग की सूत्र से की प्रत्युकिया है समाधि अत अश्म समाधि सबके साथ समाहित तो हो जाते हैं जिसमें इसलिए उसको समाधि शब्द से कहते हैं ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं आत्मा को उन्हें कहा सारे के सारे कल्पित पदार्थ उसी में समाहित तो हो जाते हैं किसमें अधिष्ठान कल्पना का अधिष्ठान आत्मा है सर्वकल्पना का अधिष्ठान उसे में समाहित हो जाते हैं सबके साथ रज्जु में जितने भी कल्पना करते हैं ज्ञान काल में रज्जु में ही समाहित होना है ठीक इसी प्रकार है समाधि यते अश्विन इतिबा समाधि ऐसा भी हो सकता समाधि का अर्थ कहा आगे अचल अभिक्रिया अचल शब्द का अर्थ क्रिया, क्रिया रहित है चलन नहीं है आत्मा में जो चलने वाला वा आत्मा नहीं है यह सिद्ध होगा कहा अतएव अवय अभिक्रिया है क्रिया नहीं होती इसलिए अवय द्वैत नहीं है इसलिए अभय है क्यों विक्रिया भावात विकार का भाव है कोई क्रिया नहीं होती है इसलिए वो अचल है भावात चार की टिप्पणी चलनादि विविध भावात नाना प्रकार के जो चलनादि गमन आगमन आकुलचन प्रसारण आदि क्रियाएं कोई क्रिया नहीं है इसलिए अभय हो जाता है टीका टीका श्री अत्र प्रकृत उपादान बागअत्र उपलक्षण अत्र शब्द है भाष्य में उसका अर्थ क्या है को लेना यहाँ इस कार्य में अत्र माने इस में कहा अच्छा चार की टिप्पणी प्रकृत अभिलाप पदे न यहाँ पर अभिलाप शब्द से कहा गया था उसी को लेना है यह कहा एक ते सर्वकरणवर्जित क्या जितत्व तो से अत्र सिद्धत्वाद उत्तर विशेषण तो सारे कारण का वर्जितत्व तो सर्वाभिलाप विगत से ही हो जाएगा आगे जो विशेषण दे रहे हैं सर्वचिता समुथित सुप्रशांत आदि व्यर्थ है वो ये शंका है तभी तब तो सर्वकरण वर्जितत्व तो से अत्रव्य सिद्धत्वाद यही सिद्ध हो गया सर्वाभिलाप विगत के द्वारा सारे इंद्रियों का मान रहित सिद्ध हो जाएगा फिर उत्तर विशेषण अनर्थक आगे जो विशेषण है सर्वचिता समुथित आदि अनर्थक होगा सर्व बाह्य का यहाँ सर्वाभिला्यकर्ण से रहता है कहा अंतकर्ण से रहित बताना है आगे ये बताना चाह रहे हैं पांच की टिप्पणी करिए बाच उपलक्षण तो अभी हुआ जब वाणी को आपने उपलक्षण माना है सभी इंद्रियन लेना है कहा भागत्र उपलक्षण अर्था बोल दिया किसान उपलक्षण के लिए तो सभी आ जाएंगे फिर आगे का विशेषण क्यों लगा शंका होने पर कहा नहीं नहीं खाली बाह्यकरणों के लिए कहा उपलक्षण अंतकरण के लिए उपलक्षण नहीं है ये इसलिए कहा सर्व सर्व बाह्यकरण वर्जित दे <laughs> देखें बाह्यकरण संबंध राहित्यवत अंतकरण संबंध राहित्य दर्शित जैसे बाह्यकरण के संबंध नहीं है आत्मा में कोई इंद्रियों के को संबंध नहीं है इस प्रकार अंतकरण का भी कोई संबंध नहीं है मन बुद्धि चित्त अहंकार किसी का संबंध है आत्मा में ये दिखाते हैं तथा यह कहा तथा सर्वचिंता समुथित उसी प्रकार जैसे सर्वाभिलाप रहता है उसी प्रकार सर्व चिंता समुथित है तो चिंता का अर्थ बुद्धि कर दिया है वाषिकार ने चिंतते अनया इति चिंता बुद्धि इत्यादि तस्या समुता उस बुद्धि से भी ऊपर उठा हुआ है बुद्धि अंतकरण भी उसके साथ नहीं है कहा कि कारण उभय विध कारण संबंध वैधूर्ण आत्म शुद्धत्व प्रमाण दोनों प्रकार के कारण जब नहीं होगा आत्मा शुद्ध हो जाता उस अवस्था पर क्यों इंद्रिया ही है आत्मा को अशुद्ध बनाने वाले उभय उभयिद कारण संबंध वैध्यण दोनों कारण करण कारण अंतकरण दोनों के संबंध के रहित तो अभाव हो जाने से आत्मन शुद्धत्व प्रमाण आत्मशुद्ध होते इस प्रमाण क्या दिया मुंड को का प्रमाण दिया अप्राणो यमना शुभ्र इंद्रिया नहीं होती मन नहीं होता तब तो शुद्ध हो जाता है ये कहा अक्षरात परत पर इत्यादि कहा अपराण कारण संबंध राहित्यम इत्यादि अक्षरात कारण शरीर का भी वहां संबंध नहीं है आत्मा इसलिए कहा अक्षरात परत पर उसी मुंडक का मंत्र कहा टिप्पणी छह नंबर कारण माने उपाधि कारण रूपी जो उपाधि है शरीर है उसे भी रहता है आत्मा इसलिए अक्षरात परत पर कहा अक्षर कारण शरीर को कहा है अज्ञान को कहा है उसे भी ठीक है तस्य परतम कार्य अपेक्षा दृष्ट का वो जो अक्षरात परत पर कहा ना अक्षर को भी पर शब्द से बोला है गुंडक परात अक्षरात पर आत्मा जो पर है सबसे पर है ये अक्षर उससे भी पर है आत्मा कहा तो इसके पर बोला तो क्या है उसको क्यों पर कहा गया अक्षर को माने अज्ञान को तब कहते हैं तस्य परतम वो जो अक्षर को पर कहा अज्ञान को पर कहा अपने कार्य अपेक्षा वो श्रेष्ठ है पर है इसलिए कहा नकि निर्तिशय पर नहीं है वो उससे भी पर है आत्मा कहा तस् तो अक्षर शब्द से कहा गया जो कार्य शरीर को लेकर के अज्ञान को पर कहा कार्य अपेक्षा उसके कार्य की अपेक्षा लेकर के पर कहा वास्तव में पर नहीं निर्तिशय पर तो आत्मा ही है उत्तम तो हेतु कृत्या विश्वषण विषय जब इंद्रिया नहीं है मन नहीं है तो उस स्थिति में क्या स्थिति होगी तो कहते उस काल में ऐसा हो जाएगा सुप्रशांत तो हो जाएगा को निमित्त बना के हेतु बना के आगे का विशेषण है जब इंद्रिया नहीं है अंतकरण बहिष्करण नहीं है तो सुप्रशांत सकृत ज्योति समाधि अचल अभय ये हो जाता है इस स्थिति में पहुंचेगा इंद्रियों के साथ संबंध होने पर ये सकृत ज्योति आदि नहीं बन पाता इंद्रियों के साथ संबंध जब टूट जाएगा अलग होगा तो स्थिति होगी यही कहा उत्तम हेतु विशेषण को हेतु बना करके सर्वाभिलाप रहता सर्वचिंता समुथित विशेषण करके विशेषणांतरम विषय आगे के जो विशेषण है वो देते हैं सुप्रशांत स्वयं ज्योति समाधि रतलो व्यया इत्यादि इत्यादि टिप्पणी छह की टिप्पणी है उत्तम थूलादिराहित मित्र था जो तो थूलादि शरीर से रहित इसको देकर करके आगे थूलादि शरीर जब नहीं होगा थूल सूक्ष्म कारण शरीर तीनों नहीं होगा उस स्थिति में क्या होगा वो सदृद ज्योति हो जाएगा सुप्रशांत हो जाएगा इत्यादि यश्मात भाषण का यश्मात सर्व विशेष वर्जित कोई भी विशेष नहीं है उसमें कोई न स्थल शरीर न सूक्ष्म शरीर न कारण शरीर न इंद्रिया कुछ भी नहीं है सारे विशेष से रहित है अनामकम और जब नाम रूप से रहित है यही जब लग जाते हैं तो नाम रूप आ जाता है इनके साथ संबंध होने पर नाम रूप आ जाता है इंद्रिया लग गया देवदत्ता यदि नाम आ गया आकृति आ जाए तो ये स्मारत सर्व विशेष वर्जित अतः सुप्रशांत सारे कोई भी विशेष नहीं है निर्विशेष है वो ऐसी स्थिति में हुआ है वो इसलिए क्या होगा अत्यंत शांत होता है जो विशेष अवस्था में है तो उथल पुथल होता है क्रियावान होता है सुप्रशांत इत्यादि कहा सकृत ज्योति एक ही बार उदय होना माना जाता है सदैव ज्योति वहां निरंतर ज्योति स्वरूप ही है वो, वो तो सकृत शब्द इसलिए कि अज्ञान से वो आच्छादित था अज्ञान हटाने पर सकृत हो गया ये सकृत पद का इसलिए प्रयोग किया गया वास्तव में सकृत नहीं सकृत मानी एक बार ऐसा नहीं एक बार कभी उदय हुआ क्या है वो निरंतर उदय के सकृत शब्द का प्रयोग नहीं होता निरंतर प्रकाश स्वरूप है वो वहां सकृत शब्द का प्रयोग भी नहीं करता किन्तु अज्ञान की अपेक्षा करके सकृत शब्द का प्रयोग किया जाता है अज्ञान नाश होने पर भी उसके प्रकाश का अनुभव होता है इसलिए सकृत कहा सदैव ज्योति आत्मचैतन स्वरूप समाधि मित्त प्रज्ञा इत्यादि अवगम्य समाधि निमित्तक जो प्रज्ञा है समाधि जन्य ज्ञान उसके विषय बनता है वो एकाग्र निमित्तक समाधि एकाग्र है, एकाग्र निवित्त जो ज्ञान होगा उस ज्ञान का विषय होता है इसलिए कहा अच्छा ठीक में यस्मिन परस्मिन आत्मनि सक्षिप्यते जीवस्त उपाधिश्चित समाधि परमात्मा ये दूसरा पक्ष जो क्या समाधीय समाधि परमात्मा है शुद्ध आत्मा है इस आत्मा में समाधी सबके सब रखे जाते हैं निधीयते सब रखे जाते हैं इसी में आश्रित है सारे मानी अधिष्ठान के बिना कल्पित पदार्थों के कोई जीवन नहीं होता उसी में आश्रित होता है निक्षिप्त मानी निक्षि का अर्थ अवैधम आपदे उसी में अवैध हो जाता सारा ये ज्ञान काल में अज्ञान काल में द्वैत रूप में दिख रहे हैं सारे है। ये किंतु ज्ञान काल में उसी में अवैध हो जाता है अवैध आप अवैध किया जाता है निक्षिपित करते दे। जीव ये जीव तद उपाधि जीव और उसके उपाधि सारे वही एकत्रित कर दिया विक्षेप कर दिया जाता है आपादन कर दिया जाता है कब ज्ञान काल जीव और जीव की उपाधि सरिफ ये सबको जीवस्त उपाधिश्चितिप्य समाधि एक आप उसमें एकत्रित कर दिया जाता है जिस अवस्था में समाधि इसलिए जिसमें ऐसा किया जाए वो समाधि वन आत्मा समाधि परमात्मा समाधि शब्द करता परमात्मा समाधि निमित्त प्रज्ञा या तस्वत्व अथवा समाधि निमित्तक जो प्रज्ञा है उसके द्वारा उसके ज्ञा, ज्ञान होता एकाग्र निमित जो प्रज्ञा है जिस प्रज्ञा से एकाग्रता आ जाए उसी के द्वारा ही वह जाना जाएगा विक्षिप्त अवस्था में आत्मा में पहुंच नहीं सकता कोई एकाग्र अवस्था चाहिए एकाग्र। इससे जाना जाता है इसलिए उसको समाधि कहा गया दो अर्थ कर दिया समाधि का टिप्पणी आठ की थी थी बाहुणी थी बाहुणी का जाते है समाधि बहुब्रीति बहुबरी समाज करना चाहते है समाधि निमित्त यह प्रज्ञा प्रज्ञा यश्य आत्मना चाह सम निमित्त प्रज्ञा ऐसा हो जाएगा उसी निमित्त के द्वारा जाना जाता है बहुबरी समाज अतएव इतना उक्तम स्फुट अतएव का जो कहा था उसी को हैं। का स्टीकरण करते है अतएव इत्यादि अतएव अभय कहा ना जो कहा उसी के पृष्टीकरण क्या है अभय का अभय क्यों को उपाधि न तो क्रिया नहीं है इसलिए अभय है इत्यादि बताया आगे ठीक है प्रकृति ब्रह्मणी अभिक्रिय विधि निषेधाधीन वैदिकोर वोकिर वनोपादन अनवकाशत्व मितिया उस आत्मा तत्व तो तो में पहुंचने के बाद चाहे लौकिक हो चाहे वैदिक को कोई भी हो ग्रहण और अग्रहण कुछ भी नहीं होगा ठीक हैं प्रकृति ब्राह्मणी अभिक्रिय जो विक्रिय क्रिया रहित आत्मा है उस आत्मा में जो भी लौकिक या वैदिक कर्मों का जो आदान किया जाता है शरीर विशिष्ट अवस्था में किया जाता है जब ब्राह्मणादि अहंकार होगा मनुष्य आदि अहंकार होगा उसी काल में सारे कर्मों का आधान किया जाता है प्रकृति ब्रम्हण यहां पर शुद्ध ब्रह्म की चर्चा चल रही है परमात्मा की चर्चा चल रही है उसमें अभी क्रिय है, क्रिया ये क्रिया रहित है ऐसे आत्मा में विधि निषेध निषेधाधी विधि और निषेध के अधीन होने वाला जो कर्म है कुछ निषेध निषिद्ध कर्म है कुछ विधान विधिवान कर्म है वैदिक अयोरवा विधि निषेध के अधीन जो वैदिक कर्म हो या लौकिक लौकी को हानो पादान जो त्याग और ग्रहण जो किया जाता है इस कर्म को त्यागना है माने इसका निषेध वाले को त्यागना है विधि वाले को ग्रहण करना इत्यादि जो होगा अनवकाशत्व उस ब्रह्म में अवकाश नहीं होता वह यह कार्य होगा ही नहीं न त्याग होगा न ग्रहण होगा न विधि का ग्रहण न निषि का त्याग दोनों नहीं होता वहां तो शरीर विशिष्ट अवस्था की बात है लौकि वैदिक कर्म जो उसका निषेध की बात है जब आत्म भाव में पहुंचेगा वहां पर न विधि है ना निषेध है यही बताना चाहते हैं कार्य क्या है ग्रहो न त्रोत्सर्गिता आत्मशस्तम तदा ज्ञान अजाती साम ग त्र नोत्सर्ग चिंता यद्य आत्मस तदा ज्ञान अजाती साम ग तत्र उस आत्मा में उस स्थिति में जो पहुंचे हैं तुरी आत्मा सारे बाध करके स्थूल शरीर कारण शरीर सूक्ष्म शरीर को बाध करके ऊपर की स्थिति में जब भोगा व्यक्ति उस काल में उस आत्मा में ना ग्रह कोई ग्राह्य नहीं होता उस काल में मानी कोई विधि नहीं है वहां ग्रह विधि है ग्रहण करना कोई तो ग्रह नहीं होगा ग्रहण नहीं होगा कर्तव्य नहीं रहेगा न उत्सर्ग त्याग भी नहीं रहेगा रहे निषेध का त्याग होता है ना वो भी नहीं होगा उत्सर्ग भी, भी नहीं है उत्सर्ग मान त्याग ना त्याग है न ग्रहण है ग्रहण त्याग आदि शरीर विशिष्ट अवस्था में होता है शरीर विशिष्ट अवस्था में ये कार्य करना है ये कार्य नहीं करना है कर्तव्य कर्तव्य यही है आत्मभाव में जाने पर न कर्तव्य न है रहो न तत्मा में न ग्रह है न उत्सर्ग है त्याज्य है, है। दोनों में। कुछ भी नहीं वहां चिंता ये निविध्य जहां पर चिंतन भी नहीं होता चिंतन भी मनोविशिष्ट अवस्था में बुद्धि विशिष्ट अवस्था में चिंतन है उसके ऊपर की स्थिति में है वहां कोई चिंतन भी नहीं होगा वहां चिंतन होता था अंतकरण विशिष्ट अवस्था में चिंतन होता था एक ग्रहण है यह त्याग है जो विचार करना होता था अंतकरण विशिष्ट था जब बुद्धि आदि विशिष्ट में था तब होता था यह काम उसे ऊपर की अवस्था में है पाने चिंता यत्न वित्ती है जहां चिंतन भी नहीं संभव नहीं वहां जहां आत्मशास्तम तथा ज्ञानम उस काल में जो ज्ञान होगा आत्मा में सम्यक् रूप स्थित हो जाता है अभिन्न हो जाता है ज्ञान ज्ञान और आत्मा दो नहीं होंगे आत्मसत्तम तदा ज्ञान उस अवस्था में जिस अवस्था में न ग्रहण है न त्याग है न किसी प्रकार का चिंतन है उस अवस्था में जो आत्मभाव में पहुंचा हुआ उस काल में, वो जो ज्ञान होगा आत्मा से भिन्न नहीं होगा द्वैत ज्ञान नहीं होगा आत्मसत्तम तदा ज्ञानम आत्मस आत्मा में सम्यक स्थित हो जाता है ज्ञान आत्मा नहीं सम्यक तिष्ठि आत्मसस्तम ज्ञान आत्मा में सम्यक प्रकार से स्थित हो जाता है ऐसा होता है अजाति जन्म रहित ज्ञान है वो जाति माने जन्म जन्म रहित ज्ञान है नित्य ज्ञान स्वरूप ज्ञान होता है समताम कदम सर्वत्र एक रस हुआ समत्व को प्राप्त हुआ ज्ञान होता है विषमता को प्राप्त होने वाले ज्ञान है अभी तो विषमता है घट ज्ञान पट ज्ञान पट ज्ञान विशेषण लगा लगा के ज्ञान होता है घट ज्ञान काल में विषम पट ज्ञान नहीं है पट ज्ञान काल में घट ज्ञान नहीं है विषमता है वहां ऐसा नहीं समता कदम अजाति ज्ञान त्मशास्त्र भगवती तब ऐसी ज्ञान होता है स्वरूप ज्ञान ठीक है देखे ब्रह्मणि तयोर अवकाशो नास्ति। दूसरी बात है मन के भी विषय नहीं हो आत्मा इसलिए उस ब्रह्म में <coughs> वो दोनों का विधि और निषेध का अवकाश ग्रह और उत्सर्ग का विधि निषेध ग्रह और उत्सर्ग का, का अवकाश नहीं कारिका में ग्रह और उत्सर् कहा है तो विधि निषेध है उसका अर्थ मनोविषेद का अभाव आप जब तक मन का विषय होता है तब तक विधि सवार होता है यह कर्तव्य है या कर्तव्य है माने अंतकर्ण के दायरे में जब हमारा जीवन होता है अंतकर्ण के परिधि में जब हमारा जीवन रहता है उस काल में हम विधि के अधीन हो जाते है ये करना है ये नहीं करना है निस्त्री गुंडे पथि भी को विधि को निषेध ऐसा कहा है जो तीनों गुणों से ऊपर की अवस्था में व्यक्ति बैठा उस मार्ग में चल रहा है वैगुण्य विषय वेदान स्त्री गुण तीनों गुणों से ऊपर की स्थिति के मार्ग में चला हुआ है ज्ञान मार्ग में पहुंचा हुआ है अवस्था में पहुंचा हुआ है वहां पर कोई विधि को निषेध है कहा निषेध विधि निषेधी में कहते हैं मनोविषयत्वा भावाचार मन का विषय नहीं बना वो उस ब्रह्म को मन विषय नहीं बना सकता क्योंकि ज्ञान मनसा नमोते मनोमतम तदे वी जनो परिषद नहीं कर सकता जिसके मन विषय कर पाता है अन्य को अन्य अन्य व्यक्ति वस्तु को विषय बना लेता है किन्तु स्वयं उसको विषय नहीं कर सकता माने जिस अग्नि से काष्ठ जलता हो वो काष्ट अग्नि को नहीं जला सकता तो नहीं करा जिस तलवार से लकड़ी कट जाती हो वो लकड़ी तलवार को नहीं काट सकती उसी प्रकार जिस आत्मा से मन प्रकाशित होता हो वो मन आत्मा को प्रकाश नहीं कर सकता तो मनो विषयत्वाभाव आचार्य ब्रह्मे तयोर अवकाश नास्ति मन के विषय के अभाव होने से मन का विषय नहीं बनता ब्रह्मा इसलिए ब्रह्म में तयो माने विधि निषेध अयोग गाय और उत्सर्गयो या ग्रह और उत्सर्ग का शब्द दिया है विधि निषेध के लिए कहा है वो दोनों नहीं हो सकता एक कहते हैं चिंता यात्री विद्यते कहा कोई चिंतन भी नहीं हो विधि है कि निषेध है चिंतन भी नहीं हो उस काल वो तो शरीर विशिष्ट अवस्था में चिंतन होता है अलग अलग करना पड़ता है किसको त्यागना है किसको ग्रहण करना है कौन विधि है कौन निषेध है जब हम मैंने सूक्ष्म शरीर के दायरे में जीते हैं उस काल की बात है उसके ऊपर उस घेरे से ऊपर की अवस्था होती है वहां पर कुछ निषेध नहीं होता ठीक काम है करते हैं यथोक्ते ब्रह्मणी ज्ञाते फलित महाव इस प्रकार के जो ब्रह्म है जहां ग्रह भी नहीं है उत्सर्ग भी नहीं है और एक विधि निषेध कुछ भी नहीं है जहाँ नहीं हो सकता विधि निष्द आदि शरीर भाव में जब तक व्यक्ति होगा तभी तक आए अथवा मनस्थिति में जब तक होता है तब तक है। इस ब्रह्म में यथोक्त ब्रह्मणी ज्ञाते ऐसे ज्ञान होने पर फल हो क्या फल होगा कहते हैं आत्मसस्तम तदा ज्ञान अजाति समता उस काल में तो जो ज्ञान होगा द्वैद ज्ञान नहीं होगा आत्मरूपी ज्ञान रहेगा अभिन्न होगा ज्ञान आत्मस नहीं संगठत स्थितम आत्मसस्तम आत्मा नहीं स्थित बैठा हुआ ज्ञान मित्र नहीं आत्मरूपी तदा ज्ञानम आजाति ज्ञानम जन्म वाला ज्ञान नहीं ज्ञान अजाति समतामगतम जो समता को प्राप्त करने वाला ज्ञान होगा विषमता को नहीं जो जन्य ज्ञान होता है विषमता को प्राप्त कर करे घटाकार वृत्ति बनती है पटाकार नहीं है पटाकार वृत्ति काल में घटाकार नहीं है ये विषमता को प्राप्त होता है ज्ञान तो जो जन्य ज्ञान होता है समता ज्ञान एक प्रकरणाद प्रतिज्ञात संगति प्रकरण के आदि में कहा था अतो बक्षा व्यकार पण्यम अजा सामतांगतम यथान जायते किंचितन सामि का में कहा था ऐसा कहा था मैं बताऊंगा इस बात को बताऊंगा जो आजाति होगा समतक को प्राप्त होने वाले को बताऊंगा <laughs> समता यथा नजात कि जायमानम समता सब कुछ होने पर भी कुछ नहीं हुआ मैं वो युक्ति बताऊंगा तुम्हें बताएगा समंतता जायमानम भी यथा अन किकिंचंचित जायते कुछ भी पैदा नहीं होगा सब कुछ होने पर भी रज्जु में बहुत कुछ बन जाते हैं किन्तु तो कुछ भी नहीं होता रज्जु भी होती है अगर अधिष्ठान को पकड़ लिया हो फिर वो रज्जु में कल्पित होते हुए कुछ नहीं हुए देख रहे थे सर्वाधिक रूप में दिख रहे थे कि तो है ही नहीं ये ज्ञान है अधिष्ठान का ज्ञान ऐसा होता है ये प्रकरण के आदि में कहा था अद्वैत प्रकरण के आदि में द्वितीय कारिका में कहा था, <स्था> था। तो क्योंकि पूर्व का ऐसी थी वहां प्रथम उपासनाश्रितो धर्मो जाते ब्रह्मणि वर्तते प्राग अजम सर्वम तस्मात्पणा स्मृत कहा होता ऐसा कहा था पहले प्रथम कारिका में तो देखो भाई जो उपासना में आश्रित जितने जीव हैं, मैं हूं, मेरा किन्न निन्न ऐसा बांधने वाले जो होते हैं वो कृपण है दरिद्र है दयनीय है क्यों ये ज्ञान की प्रशंसा के लिए यह नहीं की उपासना करनी नहीं चाहिए उस अवस्था में पहुंचने पहुंचे हुए को नहीं करना चाहिए किन्तु जब तक वह नहीं पहुंचे करना है उपासना आश्रित हो धर्म हो जीव जितने भी उपासना में आश्रित जीव है द्वैध भाव में उपासना चल रही हो कार्य ब्रह्म बोल तो कारण ब्रह्म नहीं जा पाया कहा बैठा है कार्य ब्रह्म उपासना कार्य ब्रह्म की होती है कारण ब्रह्म जो होगा वो तो तोय होता है देह नहीं होता कार्य ब्रह्म होता है देह प्राग उत्पत्ति से ये भी मान्यता होनी चाहिए मैं पहले मैं भी और ये जगत भी उत्पत्ति के पहले तो ब्रह्म ही थे अब हम बिछुड़ गए अलग हो गए हैं ब्रह्म से और फिर साधना करके ब्रह्म में एक होना यह बुद्धि है उपासक पहले तो हम एक ही थे स्मृति वाक्य के ऊपर विश्वास है सर्वम खरु इधम ब्रह्म बोला है सदैव सोमेदम दग्री आशी दे भी ख्याल है उत्पत्ति के पहले तो हम ब्रह्म ही थे सबके साथ ब्रह्म ही था किंतु तो अब भिन्न हो गए अब ब्रह्म भिन्न है मैं भिन्न हूँ फिर उपासना रूपी साधन करके मैं उसको पुनः प्राप्त करूंगा यह भावना होती है वो कृपण होते हैं यह कहा भावना ये का कहा प्रकरणादो प्रतिज्ञात ये जो कहा कार्यप्रम थे कहा था और अपना सिद्धांत तो में कहा था जो ज्ञानी अवस्था के सिद्धांत तो बताया था अतो बक्षा में अकार पण्य अजातीय समता यथा न जाये थे किंचित जाये मानव समन्तः अपने सिद्धांत की बात बता दी थी ज्ञानकालीन बात मैं सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं हुआ सिद्ध कर दूंगा ये बताऊंगा ये प्युक्ति बताऊंगा आपको अतोबक्शा में अकार है अद्वैत भाव में पहुंचना अकार है एक दिव्य एक नंबर के कारिका कहा था ये कह रहे हैं प्रकरणादो प्रतिज्ञातम प्रकरण ये अवैध प्रकरण के आदि में जो प्रतिज्ञा की थी अतो बक्षा अंबतारणम आजादी समता इत्यादि जो कहा था उसी को यहाँ पर उपसंहार करते हैं उपक्रम और उपसंहार लेकर के एक ही प्रकरण है अभवैद प्रकरण ये सिद्ध होगा संघंश न्याय बल जाता है जो संशी होती है ना तो वो जो कतीला आदि पकड़ने के लिए तो दोनों मिलकर के एक ही व्यक्ति को उठाते हैं भी एक ही प्रकरण को बताने वाले उपकरण में के आजाति था अब यहां भी आजादी आ गई उपकरण और उपसंहार को लेकर एक ही प्रकरण सिद्ध तो होता है ये कहा प्रकरणादो प्रतिज्ञात आजादी आजादी समता इत्यादि कहा था कार्यक्रम किम लौकिकों वैदिक लौकिको वैदिको वृह उत्सर्ग को ब्राह्मण ही न भावता है ये दोनों क्यों नहीं होते हैं चाहे वैदिक विधि निषेध दो प्रकार के एक दो तो लौकिक है एक वैदिक है ग्रह और उत्सर्ग का क्यों नहीं होता ब्रह्म में उस आत्मा में क्यों नहीं होता लौकिक या वैदिक कार्य क्यों नहीं होता विधि निषेध क्यों नहीं लगता हाँ, ये संका है लौकिक हो वैदिक होगा चाहे लौकिक हो चाहे वैदिक हो विधि निषेध दो दो है लौकिक भी दो है वैदिक भी दो है व्यवहार में भी दो होते हैं शास्त्रीय भी दो है लौकिक हो वैदिक होगा ग्रह उत्सर्गौ उपादान और एक उत्सर्ग ने त्याग उपादान होता है विधि का और त्याग होता है निषेध का ब्रह्मणी क्यों नहीं होता किम भू नहीं होते दोनों? ये यस्माद यस्माद है दोनों कहा पूर्वादि में तत्को भाषण है यशमात कहामात ब्रह्म का देखो ब्रह्मादि कैसा ब्रह्म कैसा है समाधि सबके सब जिसमें विक्षिप्त हो जाते हैं अब सब एक हो गए वहां पर क्या विधि क्या उत्सर्ग रहेगा अपने अकेले में न पकड़ना होता है न त्यागना होता है इसकी जो ग्रहण करना है और त्यागना हो द्वित अवस्था में होगा कोई वस्तु को मेरे से भिन्न हो मैं ले सकता हूं लिया हुआ तो छोड़ सकता हूं मेरे पास कुछ भी नहीं मैं अकेला ही हूं तो कहां से विधि कहां से नहीं सकाउ वो तो अवस्था ये है आत्माभाव में जो पहुंचा हुआ है वह बिजनेस से इसलिए नहीं होता यशमाद भाषा में कहा समाधि ब्रह्मा समाधि समाधि समाधि सब का सर्वम इति समाधि सबके सब एक में एक होएगा ही सबके सब कल्पित हाँ, वस्तु अधिष्ठान जाते हैं उसका नाम समाधिया में समाधि समाधि निक्षेप का स्थान वही है, पस्तों है। तो तो गा गा कल्पित वस्तुओं का आश्रय वही है उससे अतिरिक्त कुछ होगा ही नहीं ज्ञान काल में कल्पित वस्तु की सत्ता ही नहीं होती है अचल अचल है क्रिया शून्य अकेले में क्रिया भी नहीं होगी कुछ नहीं होती क्रिया कहाँ करेगा अपने से भिन्न कोई जगह नो भूमि न हो कहाँ चलेगा वो नहीं होता अचल अभय में कहा था समाधि अचलो भय इत्यादि कहा था अतः इसलिए न तत्र जब समाधि है अचल है अभय है इसलिए क्या होगा न तत्र इसलिए उस ब्रह्म कस्विन क्रम में ग्रहो ग्रहण उपादान या ग्रह शब्द उपादान ग्रहण नहीं होता विधि नहीं विधि को उपादान ग्रहण करते हम और विषय को तो हैं ग्रह और उत्सर्ग द्वारा विधि निषेध लिया गया है चाहे लौकिक हो चाहे वैदिक हो ग्रह हो माने ग्रहण उपादान जो ग्रहण करना होता है उत्सर न उत्सर्गन उत्सर्ग उत्सर्जन हनम बागन उत्सर त्याग वाते तो हानम बनेगा त्याग अर्थव्य हनम होता है तो ग्रहण है न त्याग है उसमें क्यों ग्रहण त्याग दो व्यक्ति हो तब होगा अकेले में नहीं होता उस अकेला है अवस्था में विषय तत्र जिसमें जिस, जिस अवस्था में क्रिया, हो, क्रिया, हो, में। में हो, क्रिया हो, होती हो अथवा क्रिया का विषय कोई होत्र अवस्था में जिस अवस्था में ऐसी होती हो विक्रिया क्रिया होती हो अथवा क्रिया का विषय रह जाता हो कर क्रिया के विषय हो उस स्थिति में क्या होगा त्र हानोपादान से आता उस अवस्था में त्याग और ग्रहण हो हान और उपादान माना त्याग और ग्रहण विधि विषेद उस अवस्था में जहां क्रिया होने हो मानी द्वैत अवस्था में है अथवा क्रिया का विषय कोई हो तो उस अवस्था में विधि और त्याग होगा न तब द्वयम यह ब्रह्मणी संभव दोनों के दोनों ब्रह्म में नहीं क्रिया विक्रिया स्वरूप भी नहीं है और ब्रह्म में क्रिया भी नहीं होती है क्रियावान भी नहीं है क्रिया का विषय भी नहीं है दोनों नहीं है ब्रह्म में क्रिया नहीं हो सकती और क्रिया स्वरूप भी नहीं हो चलाना दिश भी, भी नहीं है और, और होना भी नहीं है इसलिए दोनों नहीं है विवेक विकार हेतु तो और अन्य से अभाव विकार करने वाला कारण कोई भी नहीं वहां क्रिया आने पर व्यक्ति विकृत हो जाता है क्रिया से युक्त तो हो जाता है विकृत होता है क्योंकि उसमें कोई ऐसा हेतु है नहीं विकार हेतु विकृति करने का जो साधन है वह अन्य से विकृति करना किससे अन्य से विकृति होता है व्यक्ति क्यों अन्य तो है ही नहीं एक ही एकत्व तुम्हें है एक ही है वो अद्वैत अवस्था है तो अन्य है ही नहीं विक्रिया हेतोर विकार हेतोर अन्य स्वभावत अन्य नहीं है वहां इसलिए निर्भय बात दूसरी बात विकृति उसी की होती है सावय पदार्थ में विकार हो जाता है क्रिया हो जाती है जो तो सावय हो जैसे शरीर सावैव है टुकड़ा टुकड़ा मिल करके बना हुआ है इसमें क्रिया होती है किंतु आत्मा कैसा है निर्भय है निर्भय में क्रिया नहीं होती दूसरा स्थिति एक तो विकार का कारण दूसरा नहीं है अथवा निर्भय बात है भया सहाव में क्रिया होती है अथवा क्रिया का विषय होता है सहवैव अभी क्रिया न होने पर भी आगे इसमें क्रिया हो सकती है विषय बनेगा निर्भय में क्रिया नहीं है विकार का कारण अन्य नहीं है निर्भय भय इसलिए वहां क्रिया नहीं हो सकती इसलिए कि ग्रहण त्याग नहीं हो पा रहा ग्रहण करना भी क्रिया है त्याग करना भी क्रिया है दोनों नहीं हो पाए विधि निषेध नहीं हो सकता ये कह रहे हैं कि टिप्पणी इधर पांच की थी विक्रिया पांच नंबर टिप्पणी विक्रिया माने परिणाम हम तो परिणाम है जहां परिणाम होगा ना वहीं पर द्वित हो जाता है परिणाम तद विषयत्म परिणाम का विषय हो परिणाम ना भी हुआ तो विषय बनता हो तद विषय तद योग्योत्तम तद विषय माने उस परिणाम की योग्यता हो उसको कहा यहां तद विषय कहा परिणाम न होने पर भी योग्यता हो उसमें उसमें हान उपादान होगा किन्तु यहां नहीं कहा वो नहीं कहा। <coughs> अच्छा आगे इधर एक नंबर टिप्पणी अन्य स्वभाव बिका रहे तो अन्य से अन्य से कुला देवे त्य जैसे देखो मिट्टी को विकृति करने वाला कौन है कुमार कुमार ऐसा दंड घुमा देता है मिट्टी को ऐसा ऐसा कर देता गड़ा रूप में परिणाम कर देता है मिट्टी को मिट्टी थी अब कुछ क्षण के बाद में गठ रूप में आ गया किसने बनाया कुमार ने ऐसा जा ऐसा किया वो विकृति का कारण दूसरा था मिट्टी को विकृति होने का कारण दूसरा क्यों मिट्टी है साव है और उससे अन्य वस्तु भी है मिट्टी से अन्य भी था इसलिए वो विकृत हो गई क्या आत्मा से भिन्न कोई है ही नहीं और आत्मा निर्भय है मिट्टी जैसा नहीं है मिट्टी और आत्मा में देखते हैं मिट्टी तो मिट्टी से अन्य कुमार है जो उसको बिगाड़ सकता है बिगाड़ने के लिए चाहिए अन्य व्यक्ति चाहिए और वो, वो बिगड़ सकती है वो किन्त आत्मा न सावय है न के लिए तो उसका आत्मा अकेला ही है वहां कोई है हाँ ही नहीं कौन बिगाड़ेगा उसको ये कहा था बिकार है और अन्य स्वभा कहा अन्य समय कुलाल आधे बच्चे जैसे कुलाल जो होते हैं बिकार के हेतु हो जाते हैं मिट्टी को बिगाड़ने के कारण बन जाते हैं ऐसा नहीं आता कोई यहां दूसरा नहीं है कोई आत्मा से भिन्न नहीं है कहा अतः तो, न तत्र हानोपादा संभव इसलिए अतः न तत्र आत्मा नहीं उस आत्मा में त्याग और ग्रहण दोनों ही हो सकता है विधि निषेध नहीं है वहां त्याग हानोपाधान है विधि दोनों नहीं हो सकता चाहे लौकिक विधि हो चाहे वैदिक विधि हो दोनों वहां संभव नहीं ये बताया। रहे दो और तीन की टिप्पणी तत् उभया भाव दोनों नहीं है अपने से भिन्न भी नहीं है और निर्व भी नहीं है या तो सवयव हो वो बिगड़ सकता है या अपने से भिन्न हो उसको बिगड़ने की संभावना है यहां दोनों नहीं है आत्मा से भिन्न कोई ही नहीं और पर सावैव निर्भय है कहा अतः न तत्र तत्र माने उभया भावती ब्रह्मणी ये दोनों के अभाव वाला जो ब्रह्म है निर्भय सवयत्व तो का अभाव अन्य का अभाव ऐसे ब्रह्म में एक दोनों संभव नहीं है आम उपादान निषेध और संभव नहीं ग्रहण त्याग संभव है चिंता यत्र न दूसरी बात ग्रहो न ग्रहो न तत्र चिंता यद्य थे जिसमें कोई चिंतन भी नहीं है जिस आत्मा में चिंता यद्य सर्व प्रकार प्रकारा एवं चिंता न संभवती किसी प्रकार की चिंता नहीं उसे चिंता कब होती है जब हम अंतकरण के दायरे में हमारा जीवन होता है मनोविशिष्ट अवस्था में हम होते हैं उस काल में चिंता होती है ये चाहिए वो चाहिए वो ये करना है वो कर ऐसा कर है चिंता होती है क्यों वो अवस्था मन के ऊपर की स्थिति है कारण सूक्ष्म शरीर तो क्या कारण शरीर से ऊपर की स्थिति की बात कर रहे हैं वो तो सूक्ष्म शरीर की अवस्था में अंतकरण विशिष्ट होते समय चिंता होती है तो क्योंकि मन के धर्म को अपने में आरोप कर जाता है व्यक्ति तो। चिंतन करना मन का काम है अपने में आरोप करता है मन के साथ एक होकर के करता है मन अभी है ने? अभी तो मन के भी कारण का भी ऊपर की अवस्था है मन का कारण अज्ञान उसके भी ऊपर की अवस्था है ये कहा चिंता न संभवतीमनस्वात्थ क्योंकि वह अमनस्त है मन है ही नहीं कुछ काल में अमनस्त भाव में पड़ा हुआ है मन नहीं है कहा कोई प्रकार की चिंता नहीं होती वह मन नहीं है वहां मन का अभावस्त कु अनुपादन है मन जब नहीं है तो कहां अनुपाधन ये विधि निषेध का ग्रहण करने वाला मन है मेरा कर्तव्य है ये अकर्तव्य है कौन सोचेगा मन जो सोचेगा उस तो अवस्था में कहां से होना है <coughs> मन की स्थिति दायरे में जब जीवन होगा तो ग्रहण त्याग के बारे में चिंता करता है ये त्याग ग्रहणीय है ये त्याग जी है विचार करता है किन्तु ये तो ऊपर की स्थिति है वहां <coughs> संभव नहीं यदा ये आत्मसत्यानुबोध हो जाता है जिस काल में उसको ज्ञान हो गया आत्मा ही सत्य है ऐसा ज्ञान हो गया शास्त्र आचार्य उपदेश के माध्यम से ज्ञान हो गया उस ज्ञान उसमें विश्वास है जिसको ज्ञान होना माना विश्वास हो गया तब ज्ञान होगा सुनते तो सभी ज्ञान नहीं होता अगर ज्ञान विश्वास नहीं है विश्वास होता तो ज्ञान होता है उस वाक्य में विश्वास नहीं वो सुन रहे हैं विश्वास नहीं बात है यदा एवं आत्मसत्यानुबोध हो जाता जिस काल में शास्त्र और आचार्य के उपदेश के माध्यम से शास्त्र के अनुकूल बोलने वाले आचार्य शास्त्र से बोलेगा नहीं बोलना पड़ेगा आचार्य को शास्त्र के अनुकूल बोलने वाले आचार्य के माध्यम से आत्मा ही सत्य है ऐसा मान शास्त्र उपदेश के पश्चात ये ज्ञान हो जाता है अनुबोध है हाँ, जातक ज्ञान पैदा हो गया आत्मा ही सत्य है ऐसा जब समझेगा बाकी सब असत्य है यह बुद्धि हो जाएगी जब जाता है तदाएव आत्माशस्त उसी काल में ये ज्ञान आत्मा में स्थित होगा तो आत्मा से अतिरिक्त आत्मा कोई सत्य मानेगा तो आत्मा में बैठेगा जब रज्जू को सत्य मान लेता तो फिर में नहीं बैठता वेद क्या बैठा, बैठा, बैठा रज्जु में बैठेगा जब रज्जू को नहीं जानता था तो सर्प में बैठा हुआ था सर्प बुद्धि से भय हो रहा था अब रज्जु में बैठ गया तो सर्पान यही कहा आत्मसत्या जिस काल में जाता आत्मसत्य का ज्ञान हो गया आत्मा ही ज्ञान है ज्ञान हो गया स्थिति में तदा एवं विषय भावा उसी काल में तो विषय नहीं रहा कुछ भी रज्जु में कल्पित वस्तु सब रूप हो गए तो दूसरे विषय रहे ही नहीं वो रज रूप हो जाना ज्ञान में इसी प्रकार यहां भी आत्मसम आत्मस हो जाता है ज्ञान आत्मसम तदा ज्ञान इत्यादि कहा विषयाभाव उसका विषय नहीं रहा वो तो अद्वैत अवस्था में विषय कहां मिले जो दूसरे विषय को विषय करे क्या अग्नि उसका जैसे अग्नि उष्ठा है उष्ण ही है अग्नि अग्नि और उष्णता में भेद नहीं होता अभेद है उष्णता और अग्नि एक उष्ण के पुंज को ही अग्नि कहा जाता है यह नहीं कि अग्नि में उष्णता ये भी कहा नहीं जाता वास्तव में वो भी प्रयोग नहीं होता अग्नि ही उष्ण है उष्ण स्वरूप ही है उसका यदि उष्ण को सारा हटाएंगे तो अग्नि नाम का को कोई वस्तु मिलने वाला नहीं है उष्ण का पुंज ही अग्नि होता है ठीक इसी प्रकार अग्नि जैसे उष्ण ही है ठीक इस प्रकार वो ज्ञान आत्मरूपी हो जाता है आत्मा सस्तम तथा तो ज्ञानम ज्ञान और आत्मा में कोई भेद नहीं जैसे अग्नि और उष्ण में कोई भेद नहीं ठीक इसी प्रकार आत्मा और ज्ञान में भेद नहीं होता वहां अवेद हो जाता है अग्नि उष्णमत आत्मनिवस्थितम ज्ञानम आत्मा में स्थित होता है उस काल में ज्ञान ये कहा टिप्पणी चार और पांच भी है अग्नि उष्ण औष्टम ही दाह्याभाव है कि धहर अग्नि की जो उष्णता है जब दाह्य विषय नहीं रहे तो किसको जलाए काष्ट आदि समाप्त हो गया कुछ भी नहीं रहा तो क्या किसको जलाना उसने कुछ नहीं जला सकता वो तो अग्निरूपी होके बैठना उसने। किसी इत, इत, आ, अप, है उसने ठीक इसी प्रकार आत्मनिवस्थितमती वो अपने स्वरूप में रहना उसने उस काल में जब दाय वस्तु नहीं है यहां भी इस प्रकार से जब द्वैत नहीं है तो किसको विषय करेगा वो वो तो अपने स्वरूप में रहेगा ज्ञान जब द्वैत होता तो दूसरे को विषय करता द्वैत है उसका सबको बाध करके अद्वैत में पहुंचा हुआ है तो अपने स्वरूप में रहेगा एक अतः प्रती तो स्थितम मान स्वरूपावस्थान स्थितम का स्वरूपावस्थान है स्वरूप में स्थित है है ये कहा समय हो गया हैद्रम श्री ओम शान